श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ ग्यारह छः अप्रैल अठारह सौ पचासी श्री राम कृष्ण साहस आंखें तो हिरण जैसी है लड़के ने श्री राम कृष्ण के पैरों पर हाथ रखकर भूमिष्ठ हो प्रणाम किया और बड़े भक्ति भाव से श्री राम कृष्ण की पद सेवा करने लगा श्री राम कृष्ण भक्तों के संबंध में वार्तालाप करने लगी श्री रामकृष्ण मास्टर से राखाल घर में है उसका भी शरीर अच्छा नहीं है उसके फोड़ा हुआ है मैंने सुना है उसे एक लड़का होगा पलटू और विनोद सामने बैठे हुए हैं श्री रामकृष्ण पलटू से साहास्य तूने अपने बाप से क्या कहा मास्टर से सुना इसने यहाँ आने के बाद अपने बाप को भी जवाब दे दिया पलटू से क्यों क्या कहा पलटू मैंने कहा हाँ मैं उनके पास जाया करता हूँ तो यह कौन सा बुरा काम है श्री राम कृष्ण और मास्टर हंसे अगर जरूरत होगी तो और भी इसी तरह की सुनाऊंगा। श्री राम कृष्ण शहाष्ट्र मास्टर से नहीं क्यों जी इतनी भी कहीं बढ़ा चढ़ी होती है मास्टर जी नहीं इतनी बढ़ा चढ़ी अच्छी नहीं श्री राम कृष्ण हंसते हैं श्री राम कृष्ण विनोद से तू कैसा है वहाँ दक्षिणेश्वर तू नहीं गया विनोद जी जा रहा था फिर डर के मारे नहीं गया शरीर भी कुछ अस्वस्थ है श्री रामकृष्ण वहाँ चल तो सही वहाँ की हवा अच्छी है चंगा हो जाएगा छोटे नरेंद्र आए श्री राम कृष्ण मोह धोने के लिए जा रहे थे छोटे नरेंद्र अगौछा लेकर श्री राम कृष्ण को पानी देने के लिए गए सांस में मास्टर भी है छोटे नरेंद्र पश्चिम वाले बरामदे के उत्तर कोने में श्री रामकृष्ण के हाथ पैर धो रहे हैं पास ही मास्टर भी खड़े हैं श्री रामकृष्ण बड़ी कड़ी धूप है मास्टर जी हाँ श्री रामकृष्ण तुम किस तरह वहाँ रहते हो ऊपर वाले कमरे में गर्मी नहीं होती मास्टर जी हाँ बड़ी गर्मी होती है श्री राम एक तो तुम्हारी स्त्री को मस्तिष्क की बीमारी है उसे ठंडे में रखा करो मास्टर जी हाँ उसे नीचे के कमरे में सोने के लिए कह दिया है श्री राम कृष्ण बैठक खाने में फिर आकर बैठे मास्टर से पूछ रहे हैं तुम इस रविवार को क्यों नहीं गए मास्टर जी घर में भी तो कोई नहीं है जिस पर स्त्री को मस्तिष्क की बीमारी है देखने वाला कोई नहीं था श्री रामकृष्ण गाड़ी पर निम्बू गोस्वामी की गली से होकर देवेंद्र के यहाँ जा रहे हैं सांस में छोटे नरेंद्र मास्टर और भी दो एक भक्त हैं श्री राम कृष्ण पूर्ण की बात कर रहे हैं पूर्ण के लिए वे व्याकुल हैं श्री राम कृष्ण मास्टर से बहुत बड़ा आधार है नहीं तो अपने लिए जब कैसे करा लेता उसे तो ये सब बातें मालूम है ही नहीं मास्टर और भक्तगण आश्चर्य भाव से सुन रहे हैं श्री राम कृष्ण ने पूर्ण के लिए बेज मंत्र का जप किया श्री रामकृष्ण आज उसे ले आते लाए क्यों नहीं छोटे नरेंद्र को हंसते हुए देखकर श्री रामकृष्ण भी हंस रहे हैं और भक्तगण भी हंस रहे हैं श्री रामकृष्ण आनंदपूर्वक छोटे नरेंद्र की ओर संकेत करके मास्टर से कह रहे हैं देखो देखो किस तरह हंस रहा है जैसे कुछ भी नहीं जानता परंतु उसके मन के भीतर जमीन जोरू रुपया कुछ नहीं है तीनों में से एक भी उसके मन में नहीं है मन से कामने और कांचन के बिल्कुल गए बिना कभी ईश्वर लाभ नहीं होता श्री रामकृष्ण देवेंद्र के यहाँ जा रहे हैं दक्षिणेश्वर में देवेंद्र से एक दिन आप कह रहे थे इच्छा होती है एक दिन तुम्हारे यहाँ जाऊं। देवेंद्र ने कहा था मैं आपसे यही कहने के लिए आया था इसी रविवार को जाना होगा श्री रामकृष्ण ने कहा परंतु तुम्हारी आमदनी कम है अधिक आमदनी आदमियों को न्योता न देना और गाड़ी का किराया भी बहुत अधिक है देवेंद्र ने कहा था आमदनी कम है तो क्या हुआ ऋणम कृत्वा घृतम विपेत ऋण करके भी घी पीना चाहिए श्री रामकृष्ण यह सुनकर हंसने लगे हंसी रुकती ही न थी कुछ देर बाद घर पहुंचकर कर श्री रामकृष्ण ने कहा देवेंद्र मेरे लिए भोजन बहुत थोड़ा बनवाना मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है